ओ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम् करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु विषा वही शांति शांति शांति हाँ जी हमारा प्रसंग चल रहा है स्थान प्रकरण स्थान प्रकरण में हमने कल तक वकारो कारो दंत्योष्ठियणी एके यहां तक विचार किया था एक बार इन सबको देख लीजिएगा अकूह विसर्जनीया कंठ्यासर्जनीयु अनुस्वारस्थ विसर्जनीय कुरस्त एक जिह्वामूलो दिव्य दिव्यस्थन अवर्ण इत्येके, चु यशातालव्यासा मूर्धन्याह रेफो दंतमूलीय एक दंतमूलस्तु तवर्गह ऋतु लसा वकारो दकारो दंत श्रृकणी एके यहां तक हुआ है अब अगला सूत्र है उपोपद्मानी याद हाँ जी हाँ बोलिए का कल बताया था ना कि दांत और ओष्ठ के बीच का जो स्थान है बीच में जो स्थान है उसको सृक्नी कहते हैं जहां से लाल उत्पन्न होता है सृजती लाला सृजती लालादीनी श्रिक सृजन करता है अर्थात उत्पन्न करता है जहां से लार उत्पन्न होता है या जो लार उत्पन्न करता है उसका नाम स्रिकनी ओठ और दांतों का जो मूल है ना बीच में जो गड्ढा सा है वहां उसको स्रिक्कनी कहते हैं उपद्मा उपोपद्म एक तीन है ओष्ठिया एक तीन है समासका देख लीजिएगा उच्च उपद्माप्मा इतरेतर योग द्वंद उपद्मा उपोपद्म इतरेतर योग द्वंद क्या प्रश्न है आपका रेणु जी वो वो कल में आप बोल रहे थे, जब पढ़ा, जी। वो रहे है, क्यों आ, है। मतलब बो धन्याीर्घ आकार विसर्ग लि और चकार लग तो साकार हो जाएगा सकार को फिर वो से शिकार होकर आश्चर्य जी उसमें ऐसा है कि यहाँ बोला नहीं, नहीं आ, आ, बोला है लेकिन ये दोनों अर्थ निकलते हैं ऐसा भी एक अर्थ निकलता है बोल रहे हैं हाँ जी अच्छा ठीक है, है यानी आवर्ण का भी उच्चारण वैसे तो अवर्ण को कहीं से भी बोल सकते हैं आपने पढ़ लिया था जी अवर्ण को मुख में किसी भी स्थान से अवर्ण का उच्चारण होता है पर आवर्ण दीर्घ आकार के लिए बोला है दीर्घ आकार के लिए ऋतु लसा, लसा में भी बोला है और कहां बोला है दो जगह से बोला है… ऋतु ऋतुरसा में भी बोला है और ऋतु लसा दंतया दंत के दान से भी बोला जाता है और मूर्धा से भी बोला जाता है ठीक है उपदानिया देख रहे हैं वो, वो तो उवर है और कुसे पवर्ग है फिर उपद्मानिया उव है और उपद्मानिया में भी अरस्व उकार है, और दोनों उकारों के बीच अकह सवर में, में दीर्घा तो दीर्घ कर दीजिएगा तो उप उपद्मानिया ऐसा बनेगा राम मोहन जी लिख रहे हैं कि वो मैं ज्वैन होना चाहता हूं क्यों नहीं पा हो पा रहे हैं ज्वैन कॉल नहीं आ रहे थे उनका राजे जी देख लीजिए जी, जी। आप क्लिक करेंगे तो अपने आप जैन हो जाएंगे अच्छा जी वो मेरा से वो नहीं आ रहा था स्वामी जी जी, जी कोई बात नहीं तो उपोपदानिया पवर्ग उपद्माच उपदी उपद्मानि। उपद इतरेतर अर्थ भविष्य उवर्ण पंचात्मकवर्ग पंचात्मकपवर्ग उ थनी उणचर्गस् पंचवर्णात्मकवर्ग उर्ण पंचवर्णात्मकवर्ग उपद्मा वर्णा ओष्ठ स्थानीय स्क्रीन पर देख लीजिएगा लिखा हुआ है उवर्ण पंचात्मक पवर्ग भवन्ति उकार फवर्ग के पांचों अक्षर और उपद्मा ये ओठ से बोले जाते हैं ओठों से बोले जाते हैं इनका तान ओठ है अगला सूत्र देखिएगा अनुस्वार यमा ना ना क्या अनुस्वार यमा नासिक्या अनुस्वार यम एक तीन है नासिक्या एक तीन है समासमें है, है अनुस्वारस् यमाश्च इवार अनुस्वार इतर इतर योग द्वंद्व अनुस्वार एक है और यम तीन है यहां पर चार यम है वर्णमाला में आपने चार यमों को पढ़ा है उनमें से एक को छोड़ दिया है तीन यमों को लिया है अनुस्वारस् यमाश्च इति अनुस्वार यमा इतरे तर योग द्वंद्व और नासिक्यासिकाया भव नासिक्य बहुवचन है नासिक्यासिकाया भवा ऐसा नासिक्या, भी आप विग्रह कर सकते हैं एक वचन में भी कर सकते हैं, बहुवचन में भी नासिकायाम भव या नासिकायाम भवा नासिकामे, में यानी नाक में नाक में होने वाले या नासिका से बोले जाने वाले वर्णों को यहाँ पर नासिक्य कहते हैं रीर अवयवाच से य प्रत्यय उसी प्रकार तो एक अनुस्वार है तीन नियम है ये नासिका से बोले जाते हैं अब अनुस्वार को समझ लीजिए अनुस्वार क्या है? अनुस्वार अनुस्वार में एक अनुशब्द है एक स्वार शब्द है दो शब्द है अनु और स्वार अनुकर्त होता है पश्चात और स्वर को ही स्वार बन गया स्वर एवं स्वार अनु एक शब्द है और स्वार दूसरा शब्द है अनुकर्त होता है यह अव्य है पश्चात अर्थ को बताता है और स्वर स्वर एवं स्वार स्वर को ही स्वार कैसे स्वार्थ में है यानी उसी अर्थ को बताने के लिए है स्वामी जी अनु का मतलब क्या है पश्चात पश्चात और स्वर का मतलब स्वर अच्छ और उस स्वर को ही स्वार कहते। को ही स्वार कहते। जैसे प्रज्ञ एव प्राज्य प्रज्ञ कहते हैं बुद्धिमान को और प्राज्य का अर्थ भी बुद्धिमान है उसी अर्थ को बताने के लिए इसमें प्रत्यय है अलग अर्थ नहीं निकलता उसी अर्थ को बोलने के लिए प्रज्ञ एव प्राज्य रक्ष एवं राक्षस ऐसा तो अब इसकी परिभाषा एक बार लिख लीजिएगा अनुपश्चात अनुपश्चात अन्य वर्णातरम स्वरिये अनुपश्चात अन्य ब्रैकेट में स्वर लिख, लिख सकते हैं अनु पश्चात अणुपचा स्वर वर्ण स्वयं अच्छा अर अन् वर्ण स्वयं अर्थात अन स्वर्यते स्वयं उच्चार्य अ उसके आगे लिखिए स्वर एवं स्वास्थ स्वागत अर स्वर एवं स्वास्थ्य स्वार अनुगतो स्वार इसका अर्थ हो गया बाद में स्वर रूपी के बाद में जिसका उच्चारण किया जाता है उसको अनुस्वार कहते हैं अनुपश्चात अन्य स्वर वर्णान्तरम स्वरिये उच्चार्य अनुस्वार उसका अर्थ कर रहा हूं अर्थात जन भिन्न व्यंजन भिन्न स्वर वर्ण के पश्चात जिसका उच्चारण किया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं जो अनुस्वार है यह स्वर के बाद में जिसका उच्चारण किया जाता है यानी स्वरों के बाद में ही इनको बोला जाता है व्यंजनों के साथ में इनका उच्चारण नहीं होता है स्वरों के साथ में होता है यानी स्वर के बाद में इनका उच्चारण होता है फिर लिखा है स्वर एवं स्वार स्वार अनुगतो अनुस्वार स्वर एवं स्वर स्वर को ही स्वार कहते हैं उस स्वर का अनुगमन करने वाला अनुस्वार होता है राजेश जी उनको सीमा जी को बोलना जैन कॉल कर लें तो कहते हैं स्वर को ही स्वार कहते हैं उस स्वार रूपी स्वर का अनुगमन करने वाला अनुस्वार कहलाता है स्पष्ट हो रहा है आ, स्वामी अनुगमन मतलब उसका अनुकरण करना आ, पीछे पीछे चलना अनुकरण करना उसी स्थान में बोलना हो हो मतलब है हाँ जी हाँ जी यानी स्वर के बाद में उसको बोला जाता है तो एक प्रकार से स्वर के साथ में वो चलता है, पस्टो है। हाँ सुनिए स्वामी जी लिखते हैं ओम स्वामी हाँ जी स्वामी जी इसमें जो ह्रस्व और दीर्घ है ये समझ में नहीं आ सकती क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है यम में जो ह्रस्व और दीर्घ के चिन्ह है यहाँ पे हाँ हाँ उनका प्रयोग कैसे करते वो वो है। है नहीं ना उसके बारे में उसकी चर्चा करूंगा अभी बताऊंगा जी, अभी, अभी अभी उसका क्रम आ रहा है ना अनुस्वार का विषय चल रहा था ना इसी सूत्र में अनुस्वार के बाद यम है उसी को बताने वाला हूं अभी, तो अनुस्वार हो गया आपके सामने हाँ जी आप लोग किसी के मन में प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर लिखते हैं तो मैं नहीं देख पाता हूँ कई बार तो आप माइक खोल करके पूछ लीजिएगा ताकि मेरे को पता लग जाए आप प्रश्न करने वाले हैं कई बार आप लिख देते इसमें और मैं स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा होता तो समझ में नहीं आएगा मेरे तो यम के बारे में यहां पर स्वामी जी ने लिखा है ये जो चिन्ह लिखा है ना ओडाडा को छोड़ करके अरसव दीर्घ और तीसरा है क्या नाम है अनुनासिक अनुनासिक और अनुनासिक ये तीनों है और ये नासिका से बोलने योग्य वर्ण है यानी नासिका से बोले जाते हैं तो को छुड़वा दिया और पूरे इस शास्त्र में यानी वर्णोचारण शिक्षा है में, रड़ा के बारे में, कहीं लिखा नहीं है लेकिन बोला नहीं है परंतु इसका जो उच्चारण होता, होता है जिसको छुड़वा दिया है उसका उच्च परंपरा से ज्ञात होता है परंपरा से पता लगता है हमेंधा से इसका उच्चारण होता है जो ऐसा हो, जो में लिखा हुआ दिख रहा है, है। महाराष्ट्र में भी राज्य तरह बोल के आपको सुना सकते हैं और दक्षिण में भी इसका उच्चारण करते हैं थोड़ा थोड़ा अंतर है अलग अलग प्रांतों के हिसाब से पर इसका उच्चारण ऐसे होता है यानी मूर्धा से इसका उच्चारण होता है ओम और है भगवन इति ये ये ला, ला अड़ तो उसमें लकार है वो लकार के में बोलते हैं पर ये अलग अक्षर है नेरस मे इ अलग मन यानी मूर्धा से इसको उच्चारण होता नहीं भगवान भवन तो डे उच्चारण करो नहीं डे उच्चारण ना करो मैं डा जैसा सुनाई देता क्योंकि स्थान एक है ना स्थान एक, हो, ए, एक होने के कारण से उसमें साम्यता थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है साम्यता दिख रही है मैं मना नहीं कर रहा हूं डकार का डकार के साथ साम्यता है पर वो डा नहीं बोल रहा हूं अड़ा एक है डा एक है वो हो, होता है क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है ये अक्षर इसलिए कुछ धर्म उसका भी दिखता है इसमें पर है ये अड़ा मतलब पूरा डा नहीं है ऐसा है अड़ अग्नि अड़े अड़े, अड़े अड़े अड़े ऐसा आता है, है। आगे जो तीन है एक है अर, एक है अरस्व चिन्ह एक दीर्घ चिन्ह है और एक अनुस्वार चिन्ह है ये तीन यहां पर बताया नास् बोले जाते हैं और ये तीनों यानी ये चारों एक प्रकार से ये वेद में प्रयोग होते हैं मंत्रों में प्रयोग होता है वेद का मतलब मंत्रों में कोई भी मंत्र हो चाहे वो सीधा सीधा संगीता का मंत्र हो या आ, क्या कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का हो या उपनिषेदों का हो इन सबको मंत्र भाग कहते हैं इनको उपनिषेद है ब्राह्मण है और उपवेद है चारों मूल संहिताए इन सबको मंत्र भाग कहते हैं ये सब मंत्र भाग में आते हैं तो इन मंत्र भाग वाले वा, ग्रंथों में इन सबका प्रयोग होता है भाषा के अंदर इनका प्रयोग नहीं होता है तो, अड़ा, अड़ा का तो मैंने आपको बता दिया है जिसको छुड़वा दिया है इसका स्थान मुर्दा है और ये जैसे आप ऋग्वेद का पहला मंत्र बोलते हैं वहां भी इसी अक्षर का होता है अग्नि अड़े ऐसा होता है बाकी अलग अलग लोग अलग अलग जाते करते हैं और उसके बाद जो तीन अक्षर है एक का नाम अरस्व है एक का नाम दीर्घ है और एक का नाम आ, अनुनासिक है तो ये जो वर्ण है ये आप देखेंगे यजुर्वेद में सामवेद में आपको बोध दिखाई देंगे यजुर्वेद में सामवेद में यह सब दिखाई देंगे तो जो अरुस्व है यम का जो अरस्व है पहला वाला जो आप चिन्ह देखेंगे ना वो ऐसे गुलाई में एक गोलाई है फिर नीचे से लेकर ऊपर लेकर के एक गोलाई बनाते हुए फिर आगे एक डंडी निकली हुई है तो इसको कहते हैं अरसव और ये यजुर्वेद में सामवेद में ये इनका मिलता है मैं ये को दिखाता हूं यजोशी आप यजुर्वेद का मंत्र पढ़ेंगे ना रात्रिकालीन मंत्र पढ़ेंगे यजोशी ऐसा आता है रिचा साम यजोशी यजों वहां पर यह चिन्ह दिखाई देगा आपको ऐसे बहुत जगह आता है तो कहां आता है ये आपको लिखना है जो मैं बोलूंगा तो आपको लिखना है यानी यजुर्वेद में सामवेद में ये कब आता है किन अक्षरों के बाद में आता है यह आपको लिखना है ये जो अरस्वाक्षर है ये शकार यदि बाद में शकार यानी ये, ये जो अरस्वा इसके बाद में शकार तालव्य शकार मूर्धन्य सकार दंत्य हकार होकार ये अरस्व ये अक्षर परे है वेद में रेफ है, रिकार है रेफ रेप रिकार नहीं बोलते हैं, सब वर्णों के आगे कार कार बोलते हैं राण के साथ में र, रकार नहीं बोलते उसको रेफ बोलते ठीक है कल इसकी परिभाषा भी बताया था आपको रेफ को क्यों रेप कहते हैं इसमें लिखा हुआ होगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसमें तो मैं कह रहा था जैसे उपानशु वेद का एक भाग है उपांशु तो देखिये शकार है उपा उसके बाद शकार है। उसके बीच में सकार है इस प्रकार से इस अरस्व अक्षर का उच्चारण होता है यजून ऐसा बोलते हैं रिचा साम एजुन एजुन थोड़ा सा इसका अलग से उच्चारण होता है यजुर्वेद का कुछ अलग ढंग का होता है एजुंशी तो ये अरस्वाक्षर कहलाता है ये बाद में शकार शकार सकार हकार रकार यानी रेफ ये हो तो ये अरस्वाक्षर होता है ये आप कुछ शब्द जो मैं बोला हूं उनको लिख करके बीच में वो चिन्ह लगाइए उपा उपांशु पा और शु के बीच में वो चिन्ह लिख लीजिएगा उपांशु फिर ऐसे यजू और शी मूर्द यजूंशी जू और शी के बीच में इसको लिख लीजिएगा मानसम तो मां और उसके बाद में सा इन दोनों के बीच में इस चिन्ह को लिख लीजिएगा तो यह उदाहरण बन जाएंगे उपांशु यजूंशी मानसम तो नासिका से इस वर्ण का उच्चारण होता है और ये वेद में यानी मंत्र भाग में प्रयोग होता है लोक में अक्सर हम लोग कर नहीं पाते हैं इसलिए ये अप्रचलित हो गए हैं उसके बाद दीर्घ अक्षर है आप देखेंगे पुस्तक उस में उसके बाद दीर्घ अक्षर है यानी एक चंद्र अर्धचंद्राकार उसके ऊपर बिंदी और उसके नीचे जो है एक डंडा लगा हुआ है हलंक में जैसे लगाते हैं वैसा तो यह है दीर्घ कहलाता है और यह जो दीर्घ अक्षर है यदि पूर्व में अरस्व स्वर हो आप लिख लीजिएगा यदि यदि पूर्व में अरस्व स्वर हो यानी अच्छ अरस्व स्वर का मतलब अरस्व अच यदि पूर्व में अरस्व स्वर हो तो वह दीर्घ दीर्घ जो है दीर्घ का प्रयोग होता है आ, कोई बात नहीं आप उसको मत लिखिएगा अगर यह चिन्ह नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं चिन्ह तो पुस्तक में लिखा हुआ है तो दीर्घ का कैसे होता है देखिएगा यदि पूर्व में अरस स्वर हो तो दीर्घ कहलाता है और उसके उसके बाद में यही वर्ण आएंगे कौन से शकार शकार सकार हकार ये उसके आगे आएंगे पर दीर्घ के पहले अरस्व स्वर होना चाहिए उसके बाद यही वर्ण होना चाहिए शकार शकार सकार हकार रेप ऐसा तो आप लिखिएगा त्रिंशत त्रिंशत त्रिंशत, त्रिंशत। तो त्री में ई है पूर्व में त्री में ई है उसके बाद शकार है त्रिंशत तो त्री और शाह के बीच में ये दीर्घ यम लिखना है अब अपने कॉपी में लिख करके देखिएगा त्री फिर उसके बाद दीर्घ यम फिर शत त्रिंशत ऐसे हां जी तालव्य शकार है समझ हाँ तालव्य शतम जैसे होता है ना त्रिशत जैसे शतम में तालव्य है ऐसे त्रिमशत में भी तालव्य है त्रिमशत स्क्रीन पर लिखा हुआ है और मा एनम हिंसी मंत्र में आता है ना मा एनम हिंसी तो मैनम मैनम हिंसी तो दोनों जगह मैना नाम अकार स्वर है उसके बाद में दीर्घ है उसके बाद ही है हवर्ण हवर्ण उसके बाद फिर एक दीर्घ है फिर उसके बाद सकार है सी मा एनम हिंसी दो जगह ये दीर्घ आता है मेनम लिखिएगा मैनम मैना बस इतना लिखिए मैना।, मैना मैना के बाद में मैना का मतलब है मा एना ऐसा है मैना फिर ये चिन्ह दीर्घ वाला फिर ही अकार और इकार ही फिर उसके बाद यह दीर्घ चिन्ह फिर सी ही ऐसा इसका उच्चारण होगा मा एनम हिंसी सीधा सीधे शब्दों में मा एनम हिंसी एनम का मतलब इसको मा हिंसी इसको इसकी हिंसा मत करना मतलब किसी की भी हिंसा नहीं करना मा एनम हिंसी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी तो ये वेद में आता है तो ये दीर्घ अक्षर इस तरह का आते हैं माँ एनम हिंसी तो यह दीर्घ अक्षर यहां पर प्रयुक्त हो रहे हैं और एक सरल उदाहरण देता हूं संहिता संहिता सकार फिर उसके बाद दीर्घ फिर हिता जैसे हम बोलते हैं संहिता तो साध और सा में अरस्व स्वर है आ, स्वामी जी मा ये हिंसी थोड़ा समझ में नहीं आया फिर से बताइए कहा, कहा दीर्घ आता है किस वर्णों के बीच में मा मैना मैना लिखिएगा महिला के, के बाद में यह दीर्घ दीर्घ चिन्ह लिख दीजिएगा महीना के बाद में हाँ महीना के बाद में हाजी फिर उसके बाद ही लिखिएगा ही हकार हाँ हकार और इकार मिलाकर के ही हाजी ह्रस्व इकार हाँ फिर उसके हाँ हरस्वीकार फिर उसके बाद फिर दीर्घ चिन्ह लिखिएगा अच्छा हाँ हाँ फिर उसके बाद सी दीर्घ इकार वाला सी कार्यकार हिंसि कार ये है हिंसि हि, हा हिंसि हि सकार सकार दन्त सकार हिंसा हिंसा हिं हिंसा न बोले हिंसि बो हिन् स्न हिंसि हिंसि अगला उदाहरणीता लिखते न सङ्गीता के ऊपर अनुस्वार लिखते और फिर ही लिखते ता लिखते हैं तो अनुस्वार ना लिख करके चिन्ह लिखिए दीर्घ वाला चिन्ह साक, के बाद में यह चिन्ह लिखिएगा फिर हिता तो सैं हिता, सैं हिता, ऐसा होगा संता आग कमी करना यह है दीर्घ का फिर उसके बाद में है अगला चिन्ह है अनुस्वार और अनुस्वार तो आपको पता ही है पर ये जो अनुस्वार है ये आ, इसका जो प्रयोग होता है ये कहां प्रयोग होता है इसको समझ लीजिएगा ये भी वेद में होता है इस अनुस्वार से पहले संयुक्त अक्षर होना चाहिए संयुक्त अक्षर संयुक्त अक्षर पहले हो उसके बाद ये अनुस्वार वाला चिन्ह आता है और अनुस्वार अनुस्वार वाले चिन्ह के बाद में वही अक्षर आने चाहिए शकार शकार सकार हकार और रेफ यानी इन तीनों में अरस्व में दीर्घ में और अनुस्वार में इन तीनों में इन तीनों के प्रयोग के बाद में शकार शकार सकार हकार रेफ ये अक्षर तो सबके साथ आते हैं पर यह जो अनुस्वार है हा अनुस्वार कह रहा हूं ये जो अनुनासिक है अनुनासिक ये जो अनुनासिक है इस अनुनासिक से पहले संयुक्त अक्षर होना चाहिए संयुक्त अक्षर और इसका प्रसिद्ध उदाहरण है मैं आपके सामने रख रहा हूं आप सब लोग जो हवन करने वाले अग्निहोत्र करने वाले बोलते हैं सबसे अंत में सर्वम वैपूर्ण स्वाहा ओम सर्व पूर्णंग स्वाहा बोलते हैं ना आप लोग तो पूर्णंग पूर्णंग पूर्ण में संयुक्त अक्षर है संयोग संयुक्त अक्षर का मतलब संयोग है रेफ और नकार का संयोग है पूर्णंग फिर उसके आगे स्वाहा सकार आ गया ओम सर्वं वै सर्वपूर्ण स्वाहा ये वाला अनुनासिक हाँ अनुनासिक ठीक है तो ये हो गए आपके पीनो यम और अनुस्वार ये नासिका से बोले जाते हैं अगला सूत्र देखिए रुचि जी कह रहा है, रुचि जी आपको स्पष्ट हो गया ये तीनों यं सर्वम वही पूर्णम स्वाहा जो आपने बताया इसमें अनुनासिक का प्रयोग पूर्णम में है हाँ अनाकार के बाद में ओम स्वामी हाँ जी अनाकार के बाद में कार के बाद में, के बाद में अनु, अनुस्वार अनुनासिक अनुस्वार में अनुनासिक और स्वामी जी हाँ जी जी जी स्वामी जी अनुनाथ अनुनाथ संयुक्त अक्षर से क्या मतलब है स्वामी संयोग संयोग अक्षर संयोग होता है ना हलो नंतरा संयोग स्वामी हलो नंतराह संयोग अब नंतराह संयोग उसको कहते हैं जो व्यवधान रहित व्यंजनों को संयोग कहते हैं अनंतरा जी ओम स्वामी भाव जी स्क्रीन पे जो लिखा है अनुनासिक का प्रयोग तब होता है जब पहले संयुक्त अक्षर हो और बाद में श्रे आदि हो इसका एक उदाहरण स्वामी बिल्कुल थोड़ा सा मैं बीच में रोक रहा हूं कोई आए हुए हैं हाँ जी म्यूट करके रखता हूं तो अगला देखिए स्वामी जी आ, स्वामी जी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है अनुनासिक का तब होता है जब पहले संयुक्त अक्षर हो और बाद में श्रे हो इसका एक उदाहरण दे देंगे स्वामी संयुक्त संयुक्त नाव संयुक्त संयुक्त शब्द के स्थान पर संयुक्त संयोग वाला संयोग हो ऐसा लिखना चाहिए तो और स्पष्ट हो जाए संयोग संयुक्त अक्षर तो और भी हो सकते हैं स्वरों में भी संयुक्त होते हैं तो इसलिए संयोग तो, तो उसका उदाहरण बताए ना वैपूर्ण स्वाहा सर्वम वैपूर्ण रेप और नकार पूर्ण में रेप और नकार का सहयोग है ना अब लिख करके देखिएगा कर तो आपको स्पष्ट हो जाएगा जी, जी जी जी अगला सूत्र है ओम हाँ जी स्वामी जी एक तीन पुष्पी पीछे जो तीर को तीर्थ करके एक तालिका बताई गई थी जी एक मात्रिक दुई और त्रिमात्रिक जी। उसमें जो हृस्वर तीर्घ है और यहाँ पे ह्रस्वर दीर्घ तो दोनों संजय एक समान क्यों है नहीं वो वो तो एक समान होते हो उसके अर्थ अलग अलग होते हैं ना वहां पर अः वहाँ वो स्वरों का है ये व्यंजनों का है वहां तो स्वरों में ये तो व्यंजन है ना व्यंजन में आते हैं सब स्वरों को छोड़ करके सब व्यंजन है लेकिन यम में आ, आ, यम के अंदर इनका नाम ऐसा दिया है ये यमो में उन आ, यम तो जाति शब्द है चारों यमों को यम कहेंगे पर व्यक्ति व्यक्ति का नाम अलग रख दिया वहां पर यानी यम का मतलब चा, चारों को यम कहेंगे लेकिन एक एक व्यक्ति को जब देखेंगे तो उसका नाम भी अलग रख दिया जैसे अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश पांचों को अविद्या कहते हैं पर जब व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो नाम अलग अलग है राग है द्वेश है ऐसा अस्मिता राग द्वेश अभिवेश लेकिन एक का नाम जाति में भी अविद्या है और व्यक्ति के लिए भी एक का नाम अविद्या है वो एक अलग बात है पर यहां जाति के रूप में सबको यम कह दिया और व्यक्ति के रूप में उसका अलग अलग नाम रख दिया स्पष्ट हो रहा है केवल संज्ञा मात्र जी अब आगे देखते हैं अगला सूत्र देखिएगा कंठ्य नासिक्यम अनुस्वार मेके।, मेके अब एक कहकर के अन्य ऋषियों के मंतव्य को स्पष्ट किया जा रहा है कंठ्य नासिक्यम अनुस्वार एके, तो नासिक्यम जो है कंट्यनाक्य हो कंठ्यनाक्यम एके, तो एके, एके का मतलब केशांचित आचार्या मतेन, हैं ऐसा अर्थ हो जाएगा कंठ्य निक्यम जो है कंठश्च ना कंठनासीक्यम समेक है कंठ्यना और, और एक जो है एक तीन है तो कंठ्य नासीक्यम अनुस्वार और कंठ्य ना समास समहद नासी का समहारन्व तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा आपका एक या कैाचित आचार्या मतेन ऐसा अर्थ होगा कैचन आचार्य अनुस्वार संयकं केचन अनुस्वारं कंठ नासिक यहां उच्चारण कंठनासीकास्थनीय मनते सूत्रिखिएगा केचन आचार्य अनुस्वारं यहां उच्चारणम कंठनासिका स्थानीय मन्यंते के आचार्या अनुस्वार यमा कंठ स्थानियम कंठनासिकास्थानीय मनंते कुछ ऐसे आचार्य हैं जो पाणनी ऋषि से अतिरिक्त जो आचार्य हैं वो ये मानते हैं कि अनुस्वार को और इन तीनों यमों को कंठ और नासिका से बोलने योग्य है ऐसा मानते ऋषि ने तो नासिका का स्थान बताया है और कुछ और आचार्य हैं वो नासिका के स्थान, नासिका के साथ साथ कंठ को भी स्वीकार किया है ओम हाँ जी हाँ जी दी। रस्व दीर्घ अनुनासिक इनके उच्चारण में भिन्नता क्या है इनके उच्चारण में भिन्नता क्योंकि पूरा पूरा स्पष्ट क्योंकि हमारे व्यवहार में नहीं है जो वेद पाठ करने वाले हैं वो जरूर करते हैं पर उसमें भी कुछ आ, आ, क्या कहते हैं आ, उसको उतना प्रामाणिक भी नहीं माना जाता है मैं आपको बोलता हूं कैसे वो करते हैं आ, जैसे अरस्व है अरस्व को ग उच्चारण करते गुंगी यजुंगी मागी गुंग ऐसे गुंग का उच्चारण आता है उनका गुंग अरस्व का और जो दीर्घ है उसका ग्वंग ग्वंग आता हैंग ऐसा ये नहीं अरस्व का आता है गुंग गु यानी आप गा लिखिए उ लिखिए और कवर का पांचवा अक्षर लिखिए तो क्या बनेगा गुम गुम ऐसा आता है फिर जो दीर्घ है उसका उच्चारण आता है आधा गकार वकार और ग्वंग ग्वंग ऐसा होता है आप लिखिएगा ताकि औरों को भी स्पष्ट हो जाएगा जो अरस्व है उसका जो उच्चारण करते हैं उच्चारण से ऐसा प्रतीत होता है गु और गा कवर का पांचवा अक्षर कवर का तीसरा अक्षर गा फिर उकार और पांचवा अक्षर गुंग गुंग यह है अरस्व का उच्चारण ऐसा करते हैं फिर दीर्घ का जो उच्चारण करते हैं वह ग्वंग आधा गकार वकार फिर गकार पांचवा नीचे हलंत कर दीजिए दोनों में गुंग में भी और ग्वंग में भी गा के नीचे हलंत गुंग ग्वंग और तीसरा जो है जो अनुस्वार है उसका उच्चारण करते हैं आधा दो आधा गकार ग और गंग गंग ऐसा बोलते सर्वम वहीपुर गंग स्वाहा सर्वम वहीपुर स्वाहा दोनों ग तीसरा तीसराक्षर कवर का तीसरा अक्षर हलंत अलंत दोनों वो भी लिख लीजिएगा हाँ ये बिल्कुल ठीक है गुंग ग्वंग और गैसा सर्व ग ऐसा सर्वं वैकूर स्वाहा ऐसा, ये अनुनासिक है अनुस्वर में अनु, अनुनासिक है नीचे वाला अनुनासिक जी पहले गुकार में अरस्व ग लिख गया गुंग गुंग गंग और गुग गु ऐसा इनका इनकी ध्वनि निकलती है जो आजकल जो वेद पाठ करने वाले जो बोलते हैं उनकी अद्यतन वेद पाठियों का ऐसा उच्चारण होता है जो कि ये हमारी दृष्टि से या व्याकरणों की दृष्टि से यह संदिग्ध है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा सभी व्याकरण लोग स्वीकार करते वेद पाठ ना करने वाले वैयाकरण राजेंद्र जी स्पष्ट राजे जी हाँ जी अनुस्वर अनुस्वार अनुष्वा, तो आ, ये है कि वो, आ, आ, वो भी, भी स्वर के बाद में आता है जैसा कि हम बोलते ना लेकिन आ, आ, जैसे अह जो बारह कड़ी लिखते ना कहा वो अभी हमने देखा था ना वर्णमाला ने ओम। का, कम कम कहा तो कम में जो बोला जा रहा है वो अनुस्वार है कम, ऐसे हम नो पूर्व पश्चात के शब्द सारी निस्तना संदर्भ ऐसे वास्तव में अनुस्वार जो आ, अनुस्वार जो आजकल हम जो लिखते हैं वो अनुस्वार ऊपर लिख रहे हैं होना चाहिए बाद में जैसे आप आ, जो विसर्ग लिखते हैं ना विसर्ग विसर्जनीय विसर्जनी में दो डॉट लिखते हैं दो डॉट ना लिख करके एक डॉट लिखिएगा एक, एक बार आप अवर्ण के बाद एक डॉट लिख दीजिएगा तो वो वास्तव में अनुस्तार अनुस्वार का जो स्थान है वो है बाद में पर आजकल लिखते हैं ऊपर वो गलत है हाँ बिल्कुल जो आ के बाद में जो डॉट लिखा है ना ये अनुस्वार है थोड़ा क्योंकि वो लिखी में लिखने में नीचे आ रहा है लेकिन बीच में आना चाहिए उसको अगर आज से लिखेंगे तो बीच में लिखेंगे क्योंकि इसमें फोनट ऐसा नहीं होगा जो बीच में आ सके अगर ऐसा फोन होगा तो बीच में भी आ जाएगा तो ये स्वार वास्तव में यहां आता है बाद में क्योंकि ये सभी जो जितने भी है ना ये जो यम ये सब बाद में आते बीच में आते हैं ऐसे अनुस्वार भी बाद में आता है अब वेद में देखेंगे ना ये यम जो लिखे रहते हैं स्वामी जी अनुस्वार अनुस्वार तो अर्धा चंद्राकर के बीच में एक बिंदु है ना वो वो नहीं है वो वो उसको अनुनासिक कहते हैं अनुनासिक कहते है। वो अनुनासिक है अनुस्वार केवल बिंदु बिंदु वो अनुनासिक है ये केवल अनुस्वार जो है केवल डॉट वो एक अलग बात है जो अनुस्वार है वो सानुनासिक भी हो जाते हैं आगे चल करके आप पढ़ेंगे निरानुनासिक और सानुनामिक अनुनासिक ऐसे दो भेद आते हैं वो भेद आप आगे चल करके पढ़ेंगे पर यहां पर इसी तरह तो ये जो यम है और ये अनुस्वार है ये स्वरों के बाद में आते ऊपर नहीं चढ़ते केवल अनुस्वर को ऊपर चढ़ाते बाकी सब बाद में ही लिखते हैं। अब पूरे वेद में मंत्र भाग में देखेंगे ये सब बाद में ही होते हैं ऊपर नहीं चढ़े होते वर्ण के बगल में होते हैं। अब मूल वेद निकाल करके देख सकते हैं ये जो अरस्व है दीर्घ है और ये अनुनासिक है ये सब बगल में होते हैं ऊपर नहीं होते पर आजकल की लिपि में इस अनुस्वार को केवल स्वर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया ठीक है अगला जी आपने बताया कि जो व्याकरण है थी थी। वो ऐसे उच्चारण नहीं मानते हैं लेकिन व्याकरण के अनुसार ठीक उच्चारण कैसे होगा स्वामी जी वो वो वो पता नहीं है वो पता नहीं है अच्छा। जो बोला जाता है वो संदिग्ध है वो उचित नहीं मानते बस इतना है वह वैसा नहीं होना चाहिए जैसा वो बोलते हैं बाकी ऐसा होना चाहिए ये इतना स्पष्ट नहीं है और जो भी बोलते हैं वो भी हमें स्पष्ट लगता है यानी संदिग्ध है व्याकरणों का बोल, बोला हुआ जो है वो भी संदिग्ध लगता है हमको और जो वेदपाठी जो बोलते हैं वो भी संदिग्ध लगता है क्योंकि वहां जैसे गुं कहते हैं तो उसका उच्चारण अलग ही आ रहा है, गकार, गकार का उच्चारण आ रहा है मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे कि दूसरे वर्णों की तरह कम से कम ना दिखे वो मतलब कवर्ग पवर्ग इन वर्गों में ना आना चाहिए इन पांच वर्गों से भिन्न उसका उच्चारण कुछ होना चाहिए लुप्त प्राय से, से हो गए हाँ ये लुप्त प्राय से हो गए एक प्रकार से यानी प्रयोग में प्रयोग में लिखावट में तो मिलते हैं बस उच्चारण लुप्त प्राय है और कोई कोई ये करते हैं और कई जगह तो बिल्कुल बिगाड़ बि, बिगाड़ करके भी बोलते हैं ये जो वेद पाठ करने वाले हैं वहां पर इनको कई जगह बिगाड़ करके भी बोलते हैं बहुत बद्दा सा लगता है व्याकरणों को तो और जो शिक्षा शास्त्र को न जानने वाले तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हां कोई और कोई कुछ कहना चाह रहे थे जी ओम स्वामी जी ओम स्वामी हाँ. जी बोलिए स्वामी जी जो चांद शब्द है इस... ओम स्वामी हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ जी जो चांद चांद शब्द है उसमें अनुनासिक का प्रयोग करेंगे या अनुस्वार का वो तो हिंदी में हिंदी की बात है हिंदी में कुछ लोग अनुस्वार का भी प्रयोग करते हैं लिखने में और कुछ लोग अनुनासिक का भी प्रयोग करते हैं वो तो हिंदी में कुछ भी चलेगा वो संस्कृत नहीं है हिंदी में जो प्रचलन में जैसा होता है वैसा लिखते हैं कोई अनुस्वार भी लिखते हैं कुछ लोग और पुराने लोग जो है ना पुरानी हिंदी जानने वाले तो अनुनासिक लिखते हैं और नए जो आजकल अद्यतनीय जो हिंदी वाले हैं हिंदी भाषी वो अनुस्वार को हैं हा जी हा में ये कह रहा था कि जैसे बाकी रस्व दीर्घा और अनुना लिए नियम है कि पहले ये आना चाहिए बाद में ये आना चाहिए। ऐसा अनुस्वार के लिए कोई नियम है क्या अनुस्वार के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है बस वो तो स्वर के बाद में आएगा जहां भी आएगा वो स्वर के बाद में आएगा उसके बाद में, उसके बाद में क्या होना चाहिए आ, पहले तो स्वर होगा बाद में कुछ भी हो उनका उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर जब भी आएगा स्वर के बाद में आएगा यह नियम है मैं। ये परिभाषा में आपने लिखा है ना अनुपश्चात ये जो परिभाषा लिखी है उस परिभाषा में यही बात कही है स्वरम अनुगतम है ना स्वर एवं स्वरम तम स्वार अनुगतो अनुस्वर जो स्वर का अनुगमन करने वाला है स्वर के बाद में ही आएगा यह नियम है और उस अनुस्वार के बाद में कौन सा अक्षर आता है उसका कोई नियम नहीं है वो कोई भी हो हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन जब आएगा तो स्वर के बाद में आएगा परंतु ये दीर्घ और रस्व भी स्वर के बाद ही आ रहे ना वो तो वो तो है उसकिन उसके बाद में जो है वह नियम है ना वहां शकार शकार सकार हकार रेप ये नियम है इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है और जो मकार है वो अनुस्वार भी हो जाता है ना वो वो व्याकरण के व्याकरण में मकार अनुस्वार हो जाता है तो वो वर्ण बदल गया यही मां में अनुस्वार बैठता है तो उसके बाद अगर शर शर आ तो फिर वो रसवी हो सकता है आ, वो, नहीं, वो फिर, वो, वो, वो में होता है वो ही बदलता नहीं है व्याकरण में विकार नहीं होता कहीं पर भी सब शब्द नित्य माना जाता है व्याकरण शब्दों को नित्य मानता है तो केवल अनुस्वार की जगह अनुनासिक आ जाता है उसके स्थान में ये आता है मतलब व्यक्ति बदलते रहते हैं उसमें परिवर्तन होकर के वो नहीं बनता यानी इसमें इकार के स्थान में एक हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि ई बदल करके बन गया बस अंतर इतना है ई को हटा करके हम एक को बिठा रहे हैं, और दूसरी बात ये है हटा भी हटाते भी नहीं है एक है दधिअत्र प्रयोग है और एक दद्यत्र प्रयोग है तो दध्यत्र प्रयोग जहां होता है उस प्रयोग के स्थान में हम दध्यत्र का प्रयोग करते हैं उसको हटाते भी नहीं है वो अपने स्थान में रहेगा जहां भी रहेगा प्रयोग हम उसके स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। दो बातें होती है एक तो जो चीज है उसको हटाओ दूसरी चीज ला करके बिठाओ और एक है कि जिस चीज का प्रयोग करना है उसका प्रयोग ना करके दूसरे का प्रयोग करना यही व्याकरण में होता है जितने भी विकार दिखाते हैं वो केवल समझने के लिए है वास्तव में विकार होता नहीं क्योंकि सब शब्द नित्य है। जब सब शब्द नित्य है तो फिर ये जो आपने दिखा है ऐसा होता है ऐसा होता है ये तो समझने के लिए यानी दधिअत्र का भी प्रयोग होता है और दद्यत्र का भी प्रयोग होता है अब दधिअत्र प्रयोग ना करके दध्यत्र का प्रयोग करते हैं दधिअत्र का प्रयोग करना थोड़ा ठीक है एक प्रकार है और जो शाना व्यक्ति होता है वो का प्रयोग करता है वर्ण लाघव के लिए लाघव हो जाता है ना संधि जब करता है तो लाघव होता है अक्षर कम हो जाते हैं तो मतलब विद्वान जो है वैयाकरण जो है वो लाघव करके बोलता है और अवैयाकरण जो है वो बड़ा करके बोलता है उसको तो समझ में नहीं आता है ना मेरे को कम करके बोलना है ज्यादा बोलना है तो वो सरलता का वो प्रयोग करता है जैसा है वैसा प्रयोग करता है चाहे आ, कितना ही गुरु बन जाए यानी कितना ही लंबा हो जाए उसको उससे कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि वो वैयाकरण है और जो वैयाकरण है वो लाघव के लिए काम करता है हमेशा लाघव करना चाहता है कम से कम प्रयोग कर सके तो इसलिए ददियत्र का भी प्रयोग होता है और दद्यत्र का भी प्रयोग होता है ये स्थिति हाँ अब बोलिए राजेश जी जी इसको बाद में ही समझूंगा हाँ इसको बाद में समझ जब व्याकरण प्रारंभ करेंगे ना प्रथम आवृत्ति उसमें ये सारी बातें आएंगी वहां इसको और स्पष्ट हो जाएगा हाँ जी हाँ जी धन्यवाद तो यहां पर हम इतना ही रखते हैं क्योंकि समय हो रहा है हमारा है ओ, ओ, ओ, ओ, जी। आ, आ, किसी कारण से मैं कल कक्षा में नहीं आ पाऊंगी तो इसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी जी, इसी स्क्रीन में आप ऊपर थोड़ा कर्जर को ऊपर करके देखेंगे ना इसमें उन्होंने लिंक लिखा है राजेश जी ने हाँ जी लिखा है आ, ये अभी मैं बताता हूँ क्या लिए? कल के पार्ट में प्लीज फाइंड द रिकॉर्डिंग हाँ जी हाँ जी हाँ जी रिकॉर्डिंग बस वहाँ से आप ग्रहण कर सकते ठीक है धन्यवाद हाँ जी होम काल करते हैं कल देखेंगे शान्तिान्ति नमो नमः सबकुप्रणाम